श्री परमात्मने परमात्म नम असदोध्याय सत्तमाध्याय अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमसृज्यज श्रद्धयान्विता तष्ठा सुखा कृष्ण सत्माहूरजस्तम अर्जुन बोले हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं उनकी निष्ठा फिर कौन सी है सात्विकी है अथवा राजसी तामसी व्याख्या दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव आचरण और विचार सात्विक होते हैं और आसरी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव आचरण और विचार राजस तामस होते हैं भाव आचरण और विचार के अनुसार ही मनुष्य की निष्ठा स्थिति होती है श्री भगवान वाच त्रिविधा श्रद्धा देसु भावजा सात्विकी राजसी तामसी राजमसी चेतु ताम श्री भगवान बोले मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे तीन तरह की ही होती है उसको तुम मुझसे सुनो व्याख्या यद्यपि अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था तथापि भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है शास्त्र विधि को न जानने पर भी प्रत्येक मनुष्य में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली स्वतः श्रद्ध श्रद्धा दो तो रहती है इसलिए भगवान उस श्रद्धा के भेद बताते हैं सत्वन रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धा मयो पुरुषो यो यश्रद्धस यद्ध हे भारत सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप होती है यह मनुष्य श्रद्धामय है इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है व्याख्या अर्जुन ने पूछा था कि जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं उनकी निष्ठा क्या होती है तो भगवान यहाँ उसका उत्तर देते हैं यो यद्ध स अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी स्वरूप परमात्मा का अंश तो सबका शुद्ध ही है पर संग शास्त्र विचार वायुमंडल आदि को लेकर अंतकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है अर्थात जैसा संग शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतकरण बन जाता है और उस अंतकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग शास्त्र विचार वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए ऐसा करने से उसका अंतकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी जो उसका उद्धार करने वाली होगी इसके विपरीत मनुष्य को राजस्तामस संग शास्त्र आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी तामसी बन जाएगी जो उसका पतन करने वाली होगी यजंते सात्विका देवान यक्षरक्ष राजेता भूतगणाश्चान्यजंते तामसा जना सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं अशास्त्र विहिम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना दंभा हंकार कामराग बलान्विताः कर्षयंत शरीर भूतग्रहतान निश्चया जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं जो दम्भ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है जो शरीर में स्थित पांच भूतों को अर्थात पांच पांच भौतिक शरीर को तथा अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले आसुरी संपत्ति वाले समझ व्याख्या भगवान ने अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञतापूर्वक त्याग करते हैं परंतु अपने इष्ट तथा उसके पूजन में श्रद्धा रखते हैं अब इन दो श्लोकों में भगवान उन श्रद्धा विहीन मनुष्यों का वर्णन करते हैं जो शास्त्र विधि का पूर्वक त्याग करते हैं यहाँ श्रद्धा शास्त्र विधि प्राणी समुदाय और भगवान इन चारों के साथ विरोध है ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजस वर्णनों में नहीं है आहारस्तोति प्रिय यज्ञस्तपस्तान तेज भेद मम शुणु आहार भी सबको तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर तीन प्रकार की रुचि होती है तू उनके इस भेद को सुन आयु सत्व बी आहारिया आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले स्थिर रहने वाले हृदय को शक्ति देने वाले रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं आहारा राजश श्रेष्ठा दुख शोकमय प्रद अति कड़वे अति खट्टे अति नमकीन अति गरम अति तीखे अतिरूखे और अति अतिदाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं या तम पूतिं पूर्युषित यत उठम अध्यम भोजनम तामस प्रियम जो भोजन सड़ा हुआ रस रहित दुर्गंधित बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है चार श्लोकों के ऊपर युक्त प्रकरण में सात्विक राजस और तामस आहार का वर्णन दिखता है परंतु वास्तव में यहाँ आहार का नहीं प्रत्युत आहार की रुचि का ही वर्णन हुआ है इसलिए यहाँ प्रिय सात्विक प्रिया राजश्रेष्ठा और तामस प्रियम पदों में प्रिय और इष्ट शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक हैं सात्विक आहारी के लिए पहले भोजन का फल बताकर फिर भोजन के पदार्थों का वर्णन किया गया है क्योंकि सात्विक मनुष्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करता है राजस आहारी के लिए पहले भोजन के पदार्थों का वर्णन करके फिर उसका फल बताया गया है क्योंकि राजस मनुष्य राग के कारण सर्वप्रथम भोजन को ही देखता है उसके परिणाम पर प्रायः विचार करता ही नहीं तामस आहारी के वर्णन में भोजन का परिणाम बताया ही नहीं गया क्योंकि तामस मनुष्य मूर्ता के कारण भोजन और उसके परिणाम पर विचार करता ही नहीं सात्विक का पहले विचार है राजस का पीछे विचार है तामस का विचार है ही नहीं अफलाकांक्षो विधिदृष्टो युजते ये वेति मन समाधा सु सात्विक यज्ञ करना ही कर्तव्य है इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है अभिसंधा तो फलम दंभा यतते भरत श्रेष्ठ तिराज परंतु हे भरत अर्जुन जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावती पन के लिए भी किया जाता है उस यज्ञ को तुम समझो विधि असिष्टा मंत्रहीनम अदक्षिण श्रद्धा विरहित यज्ञ परिचक्षते शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं इन यज्ञों में कर्ता ज्ञान क्रिया धृति बुद्धि संग, शास्त्र खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो वह यज्ञ सात्विक हो जाएगा यदि राजस होंगे तो वह यज्ञ राजस हो जाएगा और यदि तामस होंगे तो वह तामस हो जाएगा देव गुरु चारीरम तप उचते देवता ब्राह्मण गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना शुद्धि रखना सरलता ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है व्याख्या शारीरिक तप में त्याग मुख्य है जैसे पूजन में अपने में बड़पणे के भाव का त्याग है शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है सरलता रखने में अभिमान का त्याग है ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है इस प्रकार त्याग मुख्य होने से शारीरिक स्वाध्यायासम तप, तप उच्य जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह तथा स्वाध्याय और सम अभ्यास नाम जब आदि भी वाणी संबंधी तब कहा जाता है मन प्रसाद सौम्य मौनमात्म विग्रह भाव संशुरीत तपोमान समुच्य मन की प्रसन्नता सौम्य भाव मनशीलता मन का निग्रह और भावों की भली भाती शुद्धि इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है सात्विक परम श्रद्धा से युक्त फलेक्षा रहित मनुष्यों के द्वारा जो तीन प्रकार शरीर वाली और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं सत्कार मान तपोदम्भेन क्रियते तपोदं निय प्रोक्त राज्रुव जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है साधनाथम वा सुदास तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तपतामस कहा गया है दातव्यम दातव्युपक देशे काले च पात्रे तद्दान सात्विक स्मृत दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है व्याख्या यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य कारण कि उस दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है जबकि त्याग से संबंध टूटता है गीता में वर्णित सात्विक गुण सा त्याग की तरफ जाता है इसलिए भगवान ने इसे अनामय कहा है सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता लाता है गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है सदा प्रसन्न रहना तप है और उसी की वस्तु मानकर उसी को दे देना दान है पूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है यद्त प्रत्योपकारा फल मुद्द्य पुनः दीयते च परिक्शत किंतु जो दान पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है वह दान राज जाता है अदेश काले यदान अपत्रेभ्य स्थीयत असत्म तत्ता जो दान बिना सत्कार के तथा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है व्याख्या शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है दान में कम कलो युगे मनुस्मृति स्कंद नागर पद्म सृष्टि अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है प्रगट चार्य पद धर्म के कल एक प्रधान जैन दान कल्याण मानस इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ तप दान व्रत आदि शुभ कर्मों को विधि पूर्वक करना कठिन है अतः किसी तरह देने की त्याग करने की आदत पड़ जाए गीता में जहाँ कहीं सात्विक राजस और तामस भेद किया गया है वहाँ जो सात्विक विभाग है वह ग्राह्य है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है दैवी और जो राजस तामस विभाग है वह त्याज्य है क्योंकि वह बांधने वाला है निबंधाया यासुरी मता ओम तिथि निर्देशो ब्रह्मण पुरा। ओम ब्राह्मणास्तदास्त इन तीन प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है तस्माद मृत्युदारित्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादीना इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएँ सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है तदित्यनभिसंध्यालम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से मोक्ष कांक्ष तत्नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ है ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएँ तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है सद्भाव साधु भावित प्रशस्ते तथा सब्द पार्थयुते पार्थ सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है व्याख्या परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं जिसका कभी अभाव नहीं होता ना भावो विद्यते सतह। सभी आस्तिक जन यह तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति है जो अपरिवर्तनशील है संसार प्रदिक्षण बदलने वाला है संसार पहले भी नहीं था आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है समस्त प्राणी पदार्थ मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे यह सभी का अनुभव है फिर भी संसार में जो होने होनापन दिख रहा है वह वास्तव में परमात्मा का है संसार का नहीं परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सत्तावान की तरह दिख रहा है अंतकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण सदाचार दैवी संपत्ति है दैवी संपत्ति सत है मुक्त देने वाले परमात्मा प्राप्ति कराने वाले सब साधन सत है यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत कर्म हैं ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं यद्यपि दैत्य दानव भी यज्ञ तप आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं तथापि तथापिभाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरे के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले कर्म हो जाते हैं उनसे यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहाँ से लौटकर आना पड़ता है परंतु भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते क्योंकि उसका फल सत होता है जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं वही वास्तव में प्रशंसनीय कर्म होते हैं यज्ञ तपसिदाने चि सदति कर्मचव तथी सदितेवाधीय यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है व्याख्या मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं मोक्ष का, कांक्ष भी है। और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतमच यत असदितुच्यते पार्थ नैत्य नो इह ये पार्थ अश्रद्धा से किया हुआ हवन दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है अर्थात उसका कहीं भी फल नहीं होता व्याख्या छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि परमात्मा के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है अर्थात परमात्मा प्राप्ति कराने वाले हो जाता है परंतु बड़े से बड़ा यज्ञादि कर्म भी यदि पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम पूर्वक किया जाए तो वह कर्म नाशवान फल देकर नष्ट हो जाता है यदि वे यज्ञादि कर्म वेदों पर शास्त्रों पर तथा भगवान पर अश्रद्धा करके केवल अपनी मान बढाई, आदर सत्कार पाने के उद्देश्य से किए जाए तो वे सब असत हो जाते हैं उनका न इस लोक में फल मिलता है न परलोक में अर्थात उसका कहीं भी सत श्रेष्ठ कल्याणकारक फल नहीं होता पर्व पक्ष यदि भगवन नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाए तो वे भी असत हो जाएंगे फिर शास्त्रों में आई नाम जप कीर्तन आदि की अतुलनीय महिमा की सार्थकता क्या हुई उत्तर पक्ष नाम जब कीर्तन आदि यदि श्रद्ध अश्रद्धापूर्वक भी किए जाते हैं तो वे असत नहीं होते क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं हैं प्रत्युत उपासना है ओम श्रीमद् तत्ती श्रीमद्भगवद्गीता उपनिष्सु ब्रह्म विद्याया विद्याशास्त्री श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्र्धात्र भाग योगो नाम सप्तशोध्याय